अध्याय 10 परमात्मा के बनाए रिश्ते को कोई ना तोड़े वहां से निकलकर प्रभु यीशु येदन नदी के पार यहूदिया प्रदेश की सीमा में आए भीड़ उनके पास फिर इकट्ठा हो गई और जैसा वह हमेशा किया करते थे भीड़ को उपदेश देने लगे कुछ फरीसी धार्मिक पंथ के लोग उनके पास आए और उनको परखने के लिए सवाल किया क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना सही है इसके जवाब में प्रभु येशू ने पूछा इसके बारे में परमात्मा के प्रवक्ता मोशे ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है वे बोले मोशे ने एक नियम बनाया जो कहता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक का कागज देकर घर से जाने के लिए कह सकता है प्रभु यशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उन्होंने यह नियम बनाया परंतु सृष्टि के आरंभ से परमात्मा ने उन्हें नर और नारी बनाया है और इसलिए पति और उसकी पत्नी दो नहीं परंतु एक होंगे और वे एक नए अनोखे रिश्ते की शुरुआत करेंगे यह रिश्ता उसके माता पिता के रिश्ते से अलग होगा और अब वे दो नहीं बल्कि एक तन है इसलिए जिसे परमात्मा ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे जब वे वापस घर पर आए शिष्यों ने इस बारे में प्रभु यीशु से फिर पूछा उन्होंने कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी औरत से शादी करता है वह पहली पत्नी के विरुद्ध यौन पाप करता है और यदि पत्नी अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से शादी करती है तो वह भी यौन पाप करती है परमात्मा के साम्राज्य में बच्चे महत्वपूर्ण लोग बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाए कि वह उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें और जिनके साथ बच्चे आए थे शिष्यों ने उन लोगों को डांटा प्रभु यीशु ने यह देखा तो वह नाराज हुए और शिष्यों से कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मना ना करो क्योंकि वे भी परमात्मा के साम्राज्य का हिस्सा हैं मैं तुमसे सच कहता हूं यदि कोई परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहता है तो उसका स्वभाव बच्चों के समान कोमल होना होगा नहीं तो उसका जाना कभी संभव नहीं है तब प्रभु येशु ने बच्चों को गोद में लिया उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीर्वाद दिया पैसे से नजदीकी का अर्थ मोक्ष से दूरी प्रभु यशु वहां से निकलकर रास्ते पर जा रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ उनके पास आया उसने प्रभु यशु के आगे घुटने टेककर उनसे पूछा हे उत्तम गुरु मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं प्रभु यशु ने कहा तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो सिर्फ परमात्मा ही उत्तम है तुम आज्ञाएं जानते हो हत्या ना करो शादी के बाहर शारीरिक संबंध ना रखना चोरी ना करो दूसरों के बारे में झूठ मत बोलो ठगी मत करो और अपने माता पिता का आदर करो वह बोला गुरुजी, इन सब आज्ञाओं का तो मैं अपने बचपन से ही पालन करता आ रहा हूं प्रभु यीशु ने उसको देखा और उनका मन दया से भर गया वह बोले तुम में एक बात की कमी है जाओ जो कुछ तुम्हारा है उसे बेच दो और जो पैसा मिले उसे गरीबों में बांट दो और परम स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा उसके बाद आना और मेरे शिष्य बनना यह सुनकर वह उदास हो गया और दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत अमीर था प्रभु यीशु ने अपने आसपास इकट्ठा शिष्यों से कहा अमीरों का परमात्मा के साम्राज्य में जाना कितना कठिन है इन शब्दों को सुनकर शिष्य हैरान हो गए परंतु प्रभु यीशु ने फिर उनसे कहा प्रिय शिष्यों परमात्मा के साम्राज्य में जाना कितना कठिन है परमात्मा के साम्राज्य में धनवान के जाने के मुकाबले ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना ज्यादा आसान है शिष्य और भी हैरान हुए और आपस में कहने लगे तो फिर मुक्ति किसको मिल सकती है प्रभु यशु ने उनकी ओर देखकर कहा इंसानों के लिए तो यह असंभव है पर परमात्मा के लिए नहीं क्योंकि परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है शिष्य पत्रस बोल उठा हमने तो आपका शिष्य बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु यशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और शुभ संदेश के लिए घर भाई बहन माता पिता संतान या जमीन को छोड़ा हो और उसे इस जीवन में इन सब का सौ गुना वापस ना मिले और साथ ही साथ लोगों का अत्याचार भी तुम पर बढ़ेगा परंतु आने वाले संसार में तुमको मोक्ष जरूर मिलेगा जिन्हें यहां कुछ नहीं समझा जाता वहां उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा और जिन्हें यहां बहुत कुछ समझा जाता है उन्हें वहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा मृत्यु के बाद जिंदा होने की तीसरी भविष्यवाणी जब गुरु यीशु ने यरूशलेम शहर की ओर ले जा रहे थे तो उनके राजदूत बहुत हैरान थे और उनके अन्य शिष्य डरे हुए थे गुरु यशु ने बहरा राजदूतों को अलग ले जाकर उन्हें बताया कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा उन्होंने कहा हम यरूशलेम जा रहे हैं और वहां तेजस्वी मानव पुत्र प्रधान पुरोहितों और धर्म गुरुओं के हाथों में सौंप दिया जाएगा वे उसे मृत्यु दंड की सजा के लिए रोम के शासकों के हाथ में सौंप देंगे वे उसका मजाक उड़ाएंगे उस पर थूकेंगे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे पर वह तीन दिन बाद जिंदा हो जाएगा प्रभु यीशु के सिंहासन के दाई और बाई ओर कौन बैठेगा जब के दोनों पुत्र याकोब और योहन प्रभु यीशु के पास आए और बोले गुरुजी, हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं प्रभु यीशु ने पूछा तुम तो मुझसे क्या चाहते हो वे बोले जब आप अपने तेजस्वी सिंहासन पर शासन करने बैठेंगे तब हम में से एक को अपनी दाई और, और दूसरे को बाई ओर बैठने का अधिकार दे प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने लिए क्या मांग रहे हो क्या तुम में उन दुखों को सहने की शक्ति है जिन्हें मैं सहने वाला हूं या उस दुख के सागर में जाने की शक्ति है जिसमें मैं जाने वाला हूं शिष्य बोले हां शक्ति है इस पर प्रभु येशु ने उनसे कहा जो दुख मुझे सहना है तुम भी उसे सहोगे और जिस दुख के सागर से मैं जाने वाला हूं तुम भी उसमें जाओगे पर अपने सिंहासन की दाई और, और बाई ओर बैठाना मेरे अधिकार में नहीं है परमात्मा ने वे जगह अपने चुने हुए लोगों के लिए रखी हुई है जब अन्य दस राजदूतों ने यह सुना तब वे याकोब और योहन पर नाराज हुए प्रभु यीशु ने उनको बुलाकर कहा तुम जानते हो कि जो व्यक्ति देश में बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वे लोगों पर कठोरता से शासन करते हैं और उन पर अधिकार जताते हैं परंतु तुम ऐसा नहीं करना इसके बजाय जो तुम्हें महान होना चाहे वह तुम सब की सेवा करें और तुम में से जिसे सबसे ऊंचा पद चाहिए वह सबका सेवक बने क्योंकि तेजस्वी मानव पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुत से लोगों को मुक्ति देने के बदले में अपने प्राणों की बलि देने आए हैं अंधे की आंखों का ठीक हो जाना यरीखो शहर में समय बिताने के बाद गुरु येशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे तब उन्हें रास्ते के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति तिमेस का पुत्र भीख मांगता हुआ मिला जब उसने सुना कि नासरत निवासी प्रभु येसू जा रहे हैं तब वह पुकार कर कहने लगा हे राजा दावित के वंशज हे प्रभु येश मुझ पर दया कीजिए लोगों ने डांटकर कर भिकारी को चुप रहने के लिए कहा पर वह और जोर से चिल्लाने लगा हे राजा दावित के वंशज मुझ पर दया कीजिए प्रभु ये रुक गए और कहा उसे बुलाओ शिषु ने अंधे को बुलाया और कहा हिम्मत बांधो उठो गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं वह अपना कंबल फेंक कर उछल पड़ा और प्रभु यशु के पास आया भु यशु ने उससे पूछा बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं अंधे ने कहा गुरुजी, मैं चाहता हूं मुझे मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए प्रभु येशु ने कहा जाओ तुम्हारी आस्था ने तुम्हें ठीक किया है वह उसी समय देखने लगा और प्रभु यशु का शिष्य बनकर उनके साथ मार्ग में हो लिया